कह प्रेमियों अब कदम बढ़ाओ तो इधर भी कुछ करके दिखाओ तो। मतलब साधकों के लिए उनका कहना है प्रेमियों अब इधर अर्थात सतगुरु या ईश्वर की तरफ कदम बढ़ाओ और इधर भी कुछ करके दिखाओ इसमें कहाँ तक सफलता मिलती है आगे करें बहुत दिन भोग का सुख देख चुके इधर से दृष्टि अब घुमाओ तो संकेत है कि ये संसार का सुख तो बहुत कुछ बहुत दिन हो गया भोगते भोगते पता नहीं कितना जीवन बीत गया बीत गया होगा लेकिन अब दृष्टि इधर घुमाओ अर्थात जो इस अज्ञान की तरफ दृष्टि है अंधकार की तरफ दृष्टि है उसको ज्ञान अर्थात प्रकाश की तरफ घुमाओ देख लो कितने शक्तिहीन हुए अभी समय है चेत जाओ तो सुखों के अंत में दुख ही मिलता है तब फिर तुम भी समझोगे इधर आओ तो देख लो कितने शक्तिहीन हुए अथा तो कह रहे हैं कि आँख पसार कर देखो आज जितना इतिहास है जो भी संसार में निपटे रहे अंत में उनका अंत कैसे हुआ रावण भी तो बहुत बड़ा शक्तिशाली था तमाम था बड़े बड़े राजा महाराजा लेकिन उनका अंत हुआ तो इसलिए देख लो कितने शक्तिहीन हुए अभी समय है चेत जाओ इसलिए अभी समय मनुष्य जीवन मिला है तो जो कुछ गया सो गया बीता सो बीता अब भी चेत जाओ इधर चलो अर्थात प्रकाश की तरफ चलो ज्ञान की तरफ चलो सुखों के अंत में दुख ही मिलता है इस संसार का जो सुख है इसके अंत में दुख ही यानी सुख दुख का ही रूपांतर मात्रा है लेकिन थोड़ी सी कुछ झलक दूसरी ढंग की आ जाती है तो लोग समझते हैं कि सुख है। जबकि दोनों दुखी है एक गड़ा हुआ कांटा है और दूसरा हाथ में लिया हुआ कांटा अंतर इतना ही है कि एक गड़े हुए कांटे को निकालने का काम करता है सुख पहुंचाता है तो वो सुख है जो गढ़ के दुख पहुंचाता है वो दुख है लेकिन दोनों कांटे ही हैं दुखी है। तुम भी समझोगे इधर आओ तो और इस बात को तुम समझ पाओगे यदि इस ज्ञान की तरफ चलते इस प्रकाश की तरफ चलते इतना जीवन बिता चुके जग में अभी तक क्या मिला बताओ तो आगे करते तो इतना जीवन बीत गया पता नहीं कितनी मनुष्य जो मिली होगी उसका कोई ठीक नहीं है लेकिन अभी भी जो लोग हैं बिताते ही जा रहे हैं इसलिए करें इतना जीवन बीत चुके जग में अभी तक क्या मिला और मिला क्या अभी तो? कुछ भी नहीं मिला वो मृग तीसरा वाली बात है कि मिला कुछ भी नहीं बताओ तो क्या मिला कुछ भी नहीं मिला क्योंकि प्रतिबंध से मिल ही कह सकता है छाया से मिल ही कह सकता है असल तो परमात्मा ही है सबकी सुनते हो गुरुजनों की सुनो पर्दा अभिमान का हटाओ करे सबकी सुनते हैं संसार में तमाम लोग धन्य दौलत संसारिक सुख की बात करते हैं जहाँ भी आप बैठिएगा समाज में यही नहीं मिलता है ये कर लिए ऐसे करे ये बिजनेस करो ये कमाओ ऐसे करो नौकरी करो तमाम बातें धन की बातें करते हैं संसारिक सुख की बात करते हैं इसलिए कह रहे हैं कि सबकी सुनते हो गुरुजनों की सुनो अब इतना सुन के सब इधर का उधर चलता है संसार में लेकिन गुरुजनों की सुनो और गुरुजनों की सुनेंगे तो थोड़ा उसे रास्ता बदल जाएगा वो सब करते हुए भी आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पर्दा अभिमान का हटाओ तो बस अहंकार का पर्दा गिरा देना है अहंकार का पर्दा गिर जाएगा तो सब गिर जाएगा क्योंकि तो आखिरी पर्दा अहंकार है ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब तो गिरेंगे ही अंत पहले और अंत में अहंकार शेष रह जाता है वो भी गिर जाता है पर्दा हटा दो शांति तुमको अभी मिल सकती है बस अभिमान अहँकार का पर्दा मिटेगा शांति ही शांति क्योंकि वो आखिरी पर्दा है वो गिर जाता है तब फिर शून्य हो जाते हैं वही सर कटाना है वही सतगुरु को सिर चढ़ाना है जब सर कलम कर दोगे अर्थात अभिमान मिल जाएगा फिर शून्य हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे बस फिर अब मिल गया हमारा निस्वरूप प्राप्त हो जाता है यानी शांति तुमको अभी मिल सकती है जब ही शून्य हो तुरंत शांति अर्थात अपने निस्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा वही शांति राग के त्याग को अपनाओ तो और जो राग संसार से हो गया है अहंकार मिटते ही यह राग भी मिट जाता है या राग मिटते ही अहंकार मिटता है राग मिटने के बाद अहंकार मिट जाता है प्रभु से दूरी नहीं देरी नहीं प्रभु से दूरी नहीं देरी नहीं उन्हें अपने में देख पाओ तो बिल्कुल सही कहा प्रभु से कौन सी दूरी है वो तो अंदर में एडजस्टेंट हैं बाहर भी है तमाम है तो प्रभु से दूरी नहीं है और देरी भी नहीं है देरी हमारे में और वो शून्यता लाने की देरी जब ही साधना सत्संग के माध्यम से हम शून्यता ले आते हैं बस अब देरी देरी खत्म हो गई दूरी भी खत्म हो गई उन्हें हम देख पाओ तो। उन्हें तुम उन्हें अपने में देख पाओ तो। तब वो अपने में ही दिखलाई देने कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं है कि वहाँ दौड़ के जाओगे तो देखोग अहंकार का पर्जा मिटेगा राग मिटेगा और हमारा अपना अहंकार मैं शरीर नहीं हूँ मैं मन नहीं हूँ ये बोध हो जाएगा अर्थात शरीर और मन मिल जाएगा शून्य में हो जाएंगे वो तुरंत दर्शन हो जाए यही है सिद्धांत इसलिए करें अपने में देख पाओ तो अपने में देख लेंगे कृपा प्रभु की तुम्हें न छोड़ेगी पथिक संकल्प दृढ़ बनाओ करें शत्रु या परमात्मा की कृपा तो सजे बरकरार रहती है वह छोड़ने वाली नहीं है बस हमें अपना दृढ़ संकल्प करना है कि नहीं हम इस तत्व को जानेंगे ही जानेंगे तब जब दृढ़ संकल्प है आस्था है निष्ठा है विश्वास है तो कृपा प्राप्त होगी ही है क्योंकि कृपा दूर नहीं है। वो तो सब कुछ देखता है सचगुरु जनता भी